स्थूल एक, एक पात्र का है ना स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थ वस्तु इनमें संयम करने से भूखों पर विजय प्राप्त होती है तो भूतों पर विजय प्राप्त करने से क्या होता है तथा तथा भूत जयार। भूत जया भूतया विजय प्राप्त करने से अणिमादी प्रादुर्भा सिद्धियों का प्रादुर्भाव अणिमादी सिद्धियों का प्रादुर्भाव मतलब अणिमादी सिद्धियाँ उसके सामने प्रकट हो जाती हैं जिनको स्वीकार कर लो है सिद्धियाँ प्रकट होती है उनको स्वीकार कर लो तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे जान भूत जैसे अणिमादि का प्रादुर्भाव कार्य सम्पत्त कार्य सम्पत्ति का वर्णन ठीक अगले सूत्र में आ रहा है सद धर्मान विधाता क्या क्या सद धर्मान विधाता और भूतों के धर्म से अवरोध नहीं होता है भूतों के धर्म से उसके कार्य का अवरोध नहीं होता है आप यदि चाहें कि हम दीवार इस दीवार से रहते उसका चले जाए जा पाओगे इसमें घुस जाएं घुस पाओगे अच्छा हाँ तो अब ये आप चाहें कि अग्नि में हम घुस जाए अग्नि ना जलाए तो क्या है भूतों के धर्म जो है ना जैसे कठोरता है उठता है चीख है तो भूतों के धर्म से सामान्य मनुष्य के तो कार्यो में अवरोध होता है और योगी के कार्य में कोई अवरोध नहीं होता है कैसे योगी के कार्यो में जिस योगी ने भूतों पर विजय तक दिए है ऐसा तो करते भूतों पर विजय प्राप्त करने से अणिमा आदि अडि सिद्धियों का प्रादुर्भाव चाहे संपर्क तथा भूतों के धर्म से कार्यों में अवरोध नहीं होता है क्या धर्म न दिखाता ठीक है भूतों के धर्म से उसके कार्य में अवरोध नहीं होता है तो पहले तो मेरी अणिमादि अडि प्रादुर्भा सिद्धियों का प्रादुर्भाव देखो तत्रकार थे उनमें अणिमा आदि में प्रथम क्या है अणिमा अणिमा के आगे देश होना चाहिए तब अणिमा को समझाया जाता है भगवती अणु अणिमा सि के प्राप्त होने पर योगी अणु हो जाता है अणु मतलब हो जाता है, कोई चाहे चाहने करे ना वो चाहे तो बिल्कुल छोटे हो जाए, तो बिल्कुल छोटा मच्छर के बराबर हो जाएगा उड़ करके टीम फैला जाएगा छोटी बिल्डी जैसा बन जाए बंदर जैसे बन जाए बहुत छोटा छोटे छोटे बन जाएंगे ऐसा छोटे भी सकते हैं उसके होने पर योगी जैसा होता है भगवतयानी और भीड़ बाहर में कहीं जाना है आपको रास्ता नहीं लग मिल रहा है नहीं लगी हुई है तो उसको भी मिल जाएंगे वहाँ जाकर ऐसा हो सकता है छोटा तो तो तो तो तो तो तो तो सा ही अपना काम करके उसको बात करके सुन करके वापस आ जाए ऐसा हो जाता है अड़वा सी के होने पर भगवती अड़ू होती यू की होता है अड़ू हो जाता है अड़ू कर देता है सब साधना से ही सब है है ना अब पढ़ाई से तो कुछ भी नहीं है केवल पढ़ाई से कुछ नहीं है पढ़ाई तो जरूरी है साधना निर्पेष पढ़ाई जो है ना उससे कुछ भी है हो जाता है साक्षात्कार साक्षात्कारों में रह जाता है लघिमा पिंतराचारोगी के पर काया लघिमा लघु भगवती लग्मा सिद्धी को बता रहे हैं लग्न के आदि होना चाहिए की लग्मा से डी के प्राप्त करने पर योगी लघु हो जाता है ऊपर और लघु है मतलब भार रही हल्का समझते हैं है ना भार रही हो जाता है हल्का चाहे बड़ा शरीर हो लेकिन बिल्कुल जैसा हरा बिल्कुल हल्का हो जाएगा बिल्कुल जैसा हल्का हो जाएगा टून तो उठाएगा तो उसको भजन को पता नहीं चलेगा कितना हल्का हो जाएगा वो ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा और छोटी सी पत्ती को ऊपर जाकर बैठ सकता है न उसी से हो ऊपर तो तो महिमा को बताते हैं महान भगवती महिमा का देश है ना महिमा शिवजी के प्राप्त होने पर योगी महान होता है महान बड़ा होता है बहुत बड़ी आकृति बना सकते है हाथी के समान बड़ा हो जाए पर्वत के बड़ा हो जाए अगि महिमा प्राप्ति ही बताते हैं अंगुल चंद्रमसम अंगुली प्राप्ति सिद्धि क्या है की अंगुली के अग्रभाग से भी चंद्रमाता स्पष्ट करता है वो यही बैठे बैठे वो क्या अंगुली के अग्रभाग से इतनी इतनी बढ़ बढ़ जाएगी जाएगी उसकी ऐसा तो उसके ऊपर है को चंद्रमा स्पर्श को बढ़ाना तो मान में आ जाएगा ना है ना तो फूलेगा की अंगुली प्रणु के अग्रभाग से भी चंद्रमा से भी चंद्रमा को स्पर्श करता है देखेंगे प्राकाम प्राकाम सिद्धि क्या है इच्छा न विघाता इच्छा का अभिघात न होना मतलब न होना इसका मतलब है इच्छा का भंग न होना इच्छा का दर्थ न होना इच्छा का दर्श न होता दर्श इच्छा जैसे कोई व्यक्ति इच्छा की है और इच्छा पूर्ण नहीं हुई क्या इच्छा की पूर्ति हुए बिना न रहना क्या इच्छा की फूर्ति हुए बिना इच्छा का विकास न होना मतलब इच्छा की फूर्ति हुए बिना न रहना इच्छा का व्यर्थ न जाना ऐसा है जैसे वो चाहे यहाँ पृथ्वी पर बैठा है पत्थर पर वो सोचे हम यही स्नान करेंगे उसकी इच्छा होगी तो वही स्नान करिएगा तो कसली पानी बन जाएगी उसके लिए इच्छा का विकास नहीं होगा उसके घूमो उन्मजती निमज्जती यथ हो सके भूमो उन मज्जती का भूमि में तैरता है भूमि में तैरता है और निम्जती का अर्थाता है पृथ्वी पर तैरता है और पृथ्वी पर क्या करता है, है। तो जल में होता है लग जाएगा जैसा जल में होता है वैसे भूमि में तैरता है या उतराता है उतराना समझते हो जैसे कोई देखा होगा आपने कोई जल में डूब गया पहले तो नीचे चला जाता है और बहुत देर बाद में भूमि में पैरता या उतराता है डुबकी लगाता है या थोड़े कम जैसा चलने होता है ये कौन सी सिद्धि भी प्राथाम्य है ना प्राथम्य सिद्धि के होने पर छठो दिन आप हाँ इसे सभी भूतों में समझ लेना जैसा जैसा उसका मतलब ऐसा होगा की भूत और भौतिक पदार्थों को वस में करने वाला होता है भूत और भौतिक पदार्थों को वसनी करने वाला होता है या भूत और भौतिक पदार्थों को अपने अधिकार में करने वाले होता है अपने हाँ भूत और भौतिक पदार्थों को भूत और भौतिक पदार्थों को अपने अधिकार में करने वाला होता है किसी भी पार्टी को अपने बस में कर लेगा अवस्था का अन्य शाम और स्वयं अगर अन्य शाम अवस्था और स्वयं किसी के बस में नहीं होता है और स्वयं किसी के अधिकार में नहीं आता है नहीं। किसी को भी चाहिए हमारे अधिनभूत हो जाएगा अब ये सिद्धि बता रहे आगे सिद्धि क्या है तेसाम प्रभाव्य व्यूहान यहाँ परेशम है तेसाम है तेसाम कर भूतान प्रभाव आप्य प्रभव अर्थ है उत्पत्ति का अप्य अर्थ है लय और व्यू करी भूतों की भूत और भौतिक पदार्थ ले लेना ले तेसाम से भूत भौतिक का नाम है भूत और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति लय और स्थिति को करने में समर्थ होता है यहाँ पर देखेंगे अध्ययन करेंगे उसका कर्तुम का किसका अध्ययन करेंगे कर्तुम का अध्ययन करेंगे और इस से इससे है, हाँ तो व्यूका भूत भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और लय को करने में समर्थ होता है भूत भौतिक पदार्थों की क्या है उत्पत्ति उत्पत्ति लय और स्थिति को करने में समर्थ होता है वृक्षि का समि का तो ईश्वर बताते हैं व्यक्ति किसी के लिए कि कुछ कर सकता है ना? ना। है ना? समस्टि ईश्वर बताते हैं वृष्टि किसी के लिए किसी प्रकार को चाहेगा जाएगा तो रचना करके और देखो यत्र काम साहित्व यत्र कामा और साहित्व नामक देखेंगे यत्र कामा का सत्य संकल्प सत्य संकल्प मतलब सत्य संकल्प सत्य संकल्प होना तो यह यहाँ संकल्प योगी का जैसा संकल्प होता है वैसे भूत और प्रकृति की स्थिति होती है भूतों की भूतों का कारण योगी का जैसा संकल्प होता है वैसा भूत और उनकी प्रकृति धर्मात्राओं की स्थित होती है वो तो जैसा संकल्प करेगा भूत उसी प्रकार से उसके सामने स्थित हो जायेंगे धर्म उसी प्रकार से उसके सामने स्थित हो जाएंगे ये देखना हो मा साहित्व को ये सब वाल्मीकिण तो में भरद्वाज प्रसंग में देखना चाहिए भरत से भगवान राम को मनाने के लिए जब चित्रकूट जा रहे हैं तो प्रयाग में मार्ग में भरद्वाज महारे के आश्रम में गए हैं तो सेना सही भरत जिले हुए हैं वहाँ वो प्रसंग पड़ गए बाल्मीक का जो उन्होंने भरत का सत्कार किया है भरद्वाज मुसे मालूम हो जाएगा योगी की कितनी महिला है देखिए ये क्योंकि अच्छा पसंद है वाल्मीकि तो तो तो नक्तोपी तो पदार्थ की परसम करो थी क्या सकतों की और वह अच्छा तो क्या संकल्प के अनुसार रचना तो कर देता है और समर्थ होने पर भी पदार्थ की पर्यासम परो थी कि पदार्थों का बेकरी पदार्थों का को विपरीत नहीं करता है समर्थ होने पर भी पदार्थों को विपरीत नहीं करता है या पदार्थों के धर्म को विपरीत नहीं करता है जैसे देखो विपरीत क्या है रात में जो है सूर्य का उदय हो दिन में चंद्रमा का उदय हो रात के जगह दिन हो जाए दिन के जगह रात हो जाए या ऐसा चंद्रमा सबके लिए गर्म हो जाए सूर्य सबके लिए ठंडा हो जाए ऐसा नहीं है ना ऐसा वो कुछ समझती के लिए नहीं कर पाएगा व्यक्ति के लिए कहीं तो कुछ हो सकता है कि कहीं काम हो रही है सूर्य अस्त हो गए पर कोई व्यक्ति में कोई किसी को तो दिखा सकता है कि उसको भुगतान बने बार दिखाया तुम्हारा बन रखा है भी दिखा सकते हैं उन्होंने क्या तरक्की उसकी स्कूल दिखा दिया दोनों दे ऐसा वो लेकिन ऐसा समर्थ होने पर भी कुछ विकलीफ नहीं करेगा वो पदार्थों को समृति के लिए समर्थ होने पर भी पदार्थों को पदार्थों के धर्म को विपरीत नहीं करता है क्या होगा समर्थ होने पर भी पदार्थों के धर्म को विपरीत नहीं करता है या पदार्थों को विपरीत नहीं करता अनुवाद रहेगा ठीक समर्थ होने पर भी पदार्थों को विपरीत नहीं, नहीं करता है जैसे कि क्या है कि वो जल को रूप कर वायु और आकार जल को रूपहीन कर देगा क्यों नहीं कर पाएगा सबसे बड़ा तो ईश्वर बैठा हुआ है ना पहले से सिद्ध सबसे बड़ा सिद्धर तो बैठा हुआ है वही बता रहे हैं तस्मात तो किस कारण से पदार्थों को विकरीत नहीं करता है उसका उत्तर है अन्यत्र कामाईना पूर्व सिद्धत से तथा गुटेश संकल्प अन्य मतलब भिन्न किससे भिन्न उस से भिन्न किस योगी से भिन्न जो विकरीत करना चाहे यत्र कामाइना यत्र कामा साइना सत्य संकल्प होता है है ना या इसका तो कर लेना यमाई नामक सिद्धि को प्राप्त करने वाला यत्र कामाउसाई नामक <द्चाँगा>, सिद्धि को प्राप्त करने वाला अन्य अर्थ है भिन्न किससे भिन्न उस योगी से भिन्न तो, जो पदार्थों को विकत करना चाहे उस योगी से भिन्न यत्र कामावसाई सिद्धि को प्राप्त करने वाला पहले से विद्यमान ईश्वर का पूर्व सिद्धस है ना हुआ? कि पहले से पूर्व से सिद्ध ईश्वर का पूर्व से सिद्ध ईश्वर का ईश्वर तो पहले से सिद्ध है इनको तो अलिंगा भी सिद्ध हुआ सिद्ध हुए ईश्वर तो पहले ही से है। कि सिद्ध है की पूर्व सिद्ध ईश्वर का भूतों के विषय में वैसा ही संकल्प है भूतों के विषय में पृथ्वी का गंडमोड़ है और आपका जल का क्या है इस उसमें तो योगी भगवान का जैसा संकल्प है ना वैसा ही रहेगा उसमें दे आगे देखेंगे इस कारण से अन्य से योगी से भी यक्ष कामावशाई सिद्धि को प्राप्त करने वाले पूर्व सिद्ध इस प्रकार भूतों के विषय में वैसा ही संकल्प है ना जैसा भी दिखाई देते प्राणियों के धर्म वस्तुओं के धर्म वैसा है आगे देखेंगे गणना चीजिए कितने हो गए अणिमा लगिमा महिमा प्राकाम में, प्राप्ति दोबारा जीने गे अ लगिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम प्राकामाओं साहित्व कितने हो गए अष्ट हो गया अष्टि कहा जाता है तो यही अष्टि बहुत जैसे योगी को प्राप्त हो जाती है हाँ तो गरिमा आती है तो गरिमा की तो तो जगह गरिमा आती है तो वहाँ कोई कोई संख्या तो कम होती होगी जहाँ स्थान कार्य आप पढ़े थे तो उसमें देखो है ना फिर बाद में बात करो गरिमा किसके स्थान पर थी चलिए अष्ट ये आठ ऐश्वर्य काय संपद आगे जाने के जाने के जाने। आगे अगले सूत्र में क्या कही जाएगी काय सम्पद काय सम्पद बक्षमाणा काय सम्पद आगे रही जाएगी तमाना क्या तद धर्मान विघाता चाह क्या चा, तमान नहीं घाता और भूतों के धर्म से अवरोध नहीं होता है ये पंच है ना भूतों के धर्म से योगी के कार्य का अवरोध नहीं होता है इसको समझाते हैं जाता क्या पृथ्वी मूर्तिया न निर्वाणा व्यक्ति योगिना शरीर आदि क्रियाम पृथ्वी कठोरता के कारण कठोरतया मूर्त्या है न पृथ्वी कठोरता के कारण योगिना शरीर योगी की सभी क्रियाओं का अवरोध नहीं करती है पृथ्वी कठोरता के कारण योगी की सही क्रियाओं का अवरोध नहीं करती है आप सामान्य मनुष्य का अवरोध कर भी उसको दीवार के बीच के चला जाएगा उसके कार्य का अवरोध नहीं होगा योगी के कार्य का अवरोध कुछ न कुछ जतीन्द्र सामर्थ्य होता ही या महापुरुषों में है ऐसे कुछ तो नहीं है कुछ न कुछ होता ही लेकिन कहा गया पृथ्वी कठोरता के कारण योगी की शरीर आदि की क्रियाओं का अवरोध नहीं करती है इससे क्या होता है और कोई शिला सामने पड़ी है बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है वो इस तरफ से घुस कर उस तो पत्थर से आगे पत्थर उसे इतना सामाज है शिला भी चलने लगेगी चला देगा उसके लग जाएगा शिला में भी से शाम कर देगा शिला स्नेणयुक्त जल ना जीला न क्रेडियन की तरह गीला नहीं करता है स्नेह गुणयुक्त जल उसको गीला नहीं करता है न जल गीला नहीं करता है बरसात भीग जाती अपने लोग योगी चाहेगा यदि वो चाहे तो बरसात में चलेगा उसके ऊपर एक ठंडा थे नुकसान न करे तो असर कर तो कर तो तो कर नहीं पड़ेगा तो गिरेगा उसके ऊपर सब्जी क्या वो नहीं गिरेगा उसको गीला नहीं करता है वो सब चेहरे पर है सहयोगियों ना अग्नि उठना वहां दहाती है ना पास उग् ना अग्नि उसको जलाती नहीं है अग्नि उस अग्नि उसको नहीं जा जला जा नहीं जलाती है ऐसा भी जाए जलाएगी कुछ पंडे हैं की तरफ वो बहुत आग जला करके उसको घी निकल जाते हैं पर कोसी है वहां पर एक ही परंपरागत है किसी के पास क्या भगवत कृपा है विद्या है या नहीं बहुत लोग देखने जाते हैं पूरा हो एक व्यक्ति उसके परिवार में होता है वो मर जाता है तो विजय और सब लोगों ने जल्द कर लिया कोई को नहीं जल्दी जलाएगी और आराम से वो आज खसता है आराम से चल जाता है उसके शरीर पर कोई भी खकोली नहीं पड़ते कुछ नहीं पड़ते कुछ नहीं होता को एक कोई मंत्र सिद्धि है या कोई योग शक्ति है आगे देखेंगे नायु प्रणामी वहाती प्रणामी प्रणामी अर्थ है ना थी वायु का स्वभाव तो से दूसरे को उड़ा देना है तो प्रणामी अर्थ से हिंदी में कहेंगे उड़ाने के स्वभाव वाली वायु ना वहाती योगी को नहीं उड़ाती है, है? उड़ाने के स्वभाव वाली वायु योगी को नहीं उड़ाती है इतने बड़े बड़े आते हैं कि बड़े बडे जाते हैं आज भी उड़ जाएगा उड़ाने के स्वभाव वाली वायु योगी को नहीं उड़ाती है अनावरणात्मक अपी आकाश से भगवती अनावृत काया अनावरणात्म के अपी आकाश से मतलब अनावरण रूप आकाश में भी अनावरण रूप आकाश में भी योगी आवृत काया भगवती आवृत काया छिपी हुई काया वाला होता है मतलब काया आवरण रूप, तो रूप नहीं है ना अनावरण रूप है ना तो अनावरण रूप आकाश में अनावरण रूप आकाश में योगी गुप्त शरीर वाला हो जाता है गुप्त शरीर वाला होगा मतलब उसको उस वो तो चाहेगा तो दिखाई नहीं देगा वो तो चाहेगा तो दिखाई आ, उसके संकल्प पर है वो चाहेगा किसी को तो नहीं दिखाई दे अथवा इससे संकल्प है व्यक्ति उनको दे दूसरे न देखे तो वही दे हो जाएगा तो शरीर वाला हो जाता है और इसी का तात्पर व बताते हैं जो भी लिखा है अनावरणात्मक अपी आकार से भवती आवृत काया इसी का एक है सिद्धा नाम अपनी अदृश्य दूसरे सिद्धों के लिए भी अदृश्य हो जाता है वो चाहे कि हमको दूसरा है ना? दूसरे सिद्धों के लिए भी ऐसा हो जाता है अदृश्य हो जाता है सिद्धाना बहुत ही सिद्धों के लिए भी अदृश्य हो जाता है ऐसा वो तो ऐसा है साधना करनी चाहिए पढ़ना पूरा नहीं है लेकिन साधना अवश्य करना चाहिए जितने बड़े बड़े पोठरने ग्रंथ है ये सब बाद भी लिखे गए, गए हैं ना पहले बहुत ज्यादा ग्रंथ लेखन नहीं था ज़्यादा करते थे थोड़ा सा सिद्धियों का प्रादुर्भाव तथा धर्मों से बाधा नहीं होती है तो काय जो पूर्ट पूर्ट में आई थी तो यहां पर काय सम्पत्तुत्र को कहा जा रहा है भारत में आया था का काय सम्पद बक्षवाना हम्म काय सम्पत आगे कही जाने वाली है तो सूत्रकार उसको बता रहे हैं काय संपद क्या है उस रूप और चाहेगा जा तो उसका अच्छा रूप हो जाएगा अच्छा रूप होने तो नहीं हो जाएगा उसके चाहनी को समये है ना वो चाहेगा तो जैसा तो रूप चाहे लोग वैसा बना लेगा वो चाहे तो महा बन जाएगा चाहे जाए महावाल बन जाएगा ऐसा तो रूप, लेगा। होता है कांती शरीर में कांती हो जाए तो चाहे चमक हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो वैसा वो चाइनी पर एक रूप हो गया दूसरा क्या होगा लावण तीसरा बल मतलब अत्यंत हो जाएगा बोझ बल हो जाएगा वज्र संग वज्र संग्र के समान के वज्र के समान हो जाएंगे वज्र के समान वज्रे वो सोचे क्या जितना इसको पत्थर में फिर हाथ को चाहेगा टूटेगी नहीं वज के समान बन जाएगा करेगा वैसा हो जाएगा भूत जय होगी तो आगे उसकी इच्छा पता करते जैसा चाहे वैसा चल लेगा <coughs> <coughs> रूप लवण रूप लावण बल समान, बज्र के अंग, ये सभी काय संपद ये सभी क्या है काय संपद है धागुरी मत में टॉप कर, दें कर, संपर्थ, संपर्थ, कर, कर देंगे तो संपदा बन जाएगा हैं? है समूर्वक क्यूब करके बना संपूर्ण पदा को चुप करके संपद बना है तो संपूर्ण कर तो हेलपेक तो संपदा भी बन जाता है ऐसा तो यहाँ पर रूप है। रूप के होने से क्या होता है दर्शनी हो जाता है क्या हो जाता है दर्शनी हो जाता है और तो लावण का से क्रांति लावण के होने से लावण का से कान्ती वो कंकी वाला हो जाता है लावणवान हो जाता है और बल कर है और वज्र संग्र के समान सुद वाला हो जाता है वज्र के समान सुदृढ़ अंगों वाला हो जाता है वज्र संग्र संगण और वज्र के समान पुष्ट मजबूत अंगों वाला हो जाता है ये ग्रहण ग्रहण स्वरूपास्मिता ग्रहण स्वरूपास्मिता अन्वया पर जो ग्रहण ये तो ग्रहण स्वरूप बताया है ना तो एक तो हो गया ग्रहण रूप ये क्या हुआ अब ग्रहण क्या है ग्रहण का फिर ज्ञान होता है ना ग्रहण कार्य क्या होता है और व्याख्यान भाष्य में ग्रहण और स्वरूप मतलब अपना रूप हुँ? ये भी भाष् में देखेंगे अस्मिता अस्मिता पहले बताई जा चुकी बता है ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय तथा अर्थवस्तु कितने हुए किनो एक हुआ ग्रहण दूसरा क्या हुआ स्वरूप और तीसरा और चौथा अन्वय पांचवा अर्थवस्तु पाँच सौ ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवस्तु इनमें संयम करने से इंद्रिय जया इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है पहले भी आया था ना अर्थवस्तु अन्य भी आया था तो वहाँ कहा गया अन्वय और अर्थवस्तो जहाँ कहा गया अन्वय में क्या अंतर है भाष्य में लिखेंगे भाष्य लिखेंगे ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवस्त्र में संयम करने से इंद्रिय जया इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है किस पर विजय प्राप्त होती है इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है भी चाहिए सबसे कठिन यही है इंद्रियों पर भी जेना होने से सबकी सामान्य विशेष आत्मा शब्दादी सामान्य तथा विशेष रूप या सामान्य तथा विशेष ग्राह है शब्दादि विशेष सामान्य तथा विशेष रूपों वाला शब्दादि विषय ग्रह है ग्रह है मतलब इंद्री ग्रायदारी विषय कैसे है इंद्रिय ग्रह कौन है शब्दादी विषय शब्दादी विषय तथा वाले हैं, जो को इसमें चौवालीस के भक्त में आया था सामान्य विशेषु व कंतज्ञ यहाँ पर सब कुछ है ना द्रव्य वगैरह सब ये कैसा है सामान्य विशेष का हाँ तो जो शब्दादी विषय हैं वो भी सामान्य विशेषाहषय तो शब्दादी विषय ग्राह्य है तो सूत्र में ग्रहण आया है ग्रहण विषय कहा जाता है तो देखिए नाम विस्तृत ग्रहणम टेस का अर्थ है ये ग्रह शब्दादी विषय ग्रह शब्ता विषयों में या ग्रहता विषयों के होने पर इंद्रियों की इंद्रियों की वृत्ति वृत्ति का परिणाम ही ध्यान हैकार परिणाम क्या है ध्यान देना घटाकार अंताकरण की वृत्ति ही क्या है घट ज्ञान और घटाकार अंतःकरण की वृत्ति क्या है पट ज्ञान So, तो घटाकार अंतरण की वृत्ति अंतरण की वृत्ति कैसी घटाकार आधार वाली और मतलब मतलब तो क्या हुआ विषय के समान आधार वाली वृत्ति विषय के समान आधार वाली वृत्ति के किसकी वृत्ति होती है आप अपनी तरफ से बताइए और अंताकरण की वृत्ति होती है तो अंताकरण की वृत्ति ही ज्ञान हैकार परिणाम मतलब परिणाम हुआ कि अंताकरण का वित्तीकार परिणाम ही ज्ञान है परिणाम किसका होता है अंताकरण का अंताकरण का वित्तीकार परिणाम ही ज्ञान है तो परिणाम तो ज्ञान हो गया और ये परिणाम किसका होता है परिणाम या वृत्ति किसकी होती है अंताकरण की होती है इस समय घटाकार अंतरण की वृद्धि हुई है तो शिक्षक के बिना हो सकती है श्रद्धाकार अंतरण की वृत्ति सूत्र के बिना हो सकती है शीताकार उष्णाकार जो वृत्ति तवक के बिनाकार वृत्ति अंतरण की ग्रहण के बिना नहीं हो सकती है तो अंतरवृ सभी अंताकरण की होती है पर किसके द्वारा होती है इसलिए यहाँ पर उपचार से इंद्रियों की वृद्धि है मतलब इंद्रियों तो तो के द्वारा ही अंतःकरण की वृत्ति होती है इसलिए अंतःकरण की व्यक्ति को उपचार से क्या दिया इंद्रियों की वृत्ति मतलब ऐसा कर लेना इंद्रियों के द्वारा अंताकरण का किसी आकार परिणाम जैन कहा जाता है लक्षणा से लगा दिया कल, और नहीं नहीं तो ऐसा होगा इंद्रियों का किसी परिणाम जैन कहा जाता है इंद्रियों का किसी आकार अच्छा रहेगा की अं... इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण का क्या होगा इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण का इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण का विषयाकार परिणाम ग्रहण कह रहा है क्या कहेंगे इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण का द्वितीय विषयाकार परिणाम इंद्रियों के द्वारा अंतर से विषयाकार परिणाम ग्रहण कहलाता है, है। ग्रहण तो तो तो तो का मतलब है ज्ञान परिणाम किसका होगा किसकी होगी अंतरण की किसके द्वारा होगी वो ज्ञान कहलाता है नाम्य मात्र ग्रहणा कारण ओम पूर्ण पूर्ण निगम पूर्ण